केवलझे फंदो ही की कणियों का जो सुलझाता है वही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है चित्त ही में घर घर वालों का वसुधा का मोह समाया है इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है सब कर्म जगत के करते हैं चित पर भी पूरा शासन है सच्चे सम्राट वही तो है जिन पर ऐसा सिंहासन है चित्त तो सप्त में भी नहीं हुआ किसी का मीत रखता इसे प्रीत यह जो बालू की भीत तुम अद्वैत अखंड अमर अज अव अविनाशी हो जिस जगह चित्त के पहुंच नहीं जिस महान पद के वासी हो धोखा है जहा जीव माया या नाम रूप का गुण ना है है वही बोध में शांत धाम कहना है न सुनना है अमर है और अविचल है आत्मा हमारा अमर और अविचल है आत्मा हमारा सदा दृष्टि दृष्टा दर्शन से न्यारा अमर जोर अब चल है आत्मारा वहाँ पर तनिक भिन्न वाणी का राम है लिखे कोई क्या लेखन में दम है न जब जन्म है मृत्यु की ही क्या बात न उत्पत्ति ही है तो उत्पात की क्या न बहरी न प्यारा न भरता दारा सदा सचिदानंद का है सहारा जहाँ रात दिन का नहीं झमेला प्रकाश सदा ज्ञान रवि है अकेला नानत्व का काम है लेस भर भी नहीं रूप है नाम है लेस भर भी जहा मैन तू नव दिखाता है वही एक अनहद का स्वर गुंजाता है नहीं शांत बैठा नहीं क्रोध में ऊम वहां हूँ वही हूँ महाबोध में हूँ गुरु गृह में जब इस तरह होता था सतसंग प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रसभंग घबरा कर आ लखन बोले हे अवधीस पाप पंख में धस गया सारा अवध प्रधेश उस दिन से मैं यह देख रहा हूँ कौशल ने रंग बदल डाला जिस गति से अब तक चलता था वह सारा ढंग बदल डाला हम भी हैं और अवध भी है पर उस शोभा की छटा नहीं अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं जिसके प्रताप से सृष्ट नियम निमित प्रकार से चलता था जिसके शासन से शासित हो सूरज चढ़ता था ढलता था राजा तो वही आज भी है पर आज राजा वो रोती है सावन में लुहे चला चलती है फागुन में वर्षा होती है वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले कुछ नीत नियम बंधन रहा वह निशान रहे वह दिन न रहे वह श्रम न रहा वह जन न रहा विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म जो अंग वेद पाठी था वह बकवादी होता जाता है जो वर्ण देश का रक्षक था वह व्यसनी होता जाता है जो जाति दिव्य व्यवसायी थे वह व्यवचारी में धाई है जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे लौकिक सुख का कर्म हुआ पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ बालक लड़ते हैं वृद्धों से आदर सम्मान नहीं करते मूर्खों का, का आदर होता है पंडित धिक्कारे जाते हैं मूर्खों का आदर होता है पंडित धिक्कारे जाते हैं पाखंडी पापे दुष्ट लोग स्वामी के पदवी पाते हैं पाखंडे पापे दुष्ट लोग स्वामी के पदवी पाते हैं जो हाथ स्वयं थे कलाकार वह अब अभासित है औरों के अपने तो उद्यम खो बैठे लोभी हैं झूठे जूठे को, को केवल मौखिक ही नहीं कहता हूँ मैं नाथ देता एक प्रमाण हूँ समाचार के साथ दरभिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में पर आज राजद्वारे पर है दुख बैठा धरना दिए हुए रोता है आज एक वृद्ध ब्राह्मण मृतदेह पुत्र के लिए हुए जब शिष्ट नियम में कहता वह ऐसा परिवर्तन होता है तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है हठपूर्वक यह भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गवा कर जाऊंगा लखनलाल की बात सुन उठे राम निवास आये गुरुभर के सहित उस ब्राह्मण के पास देखा जब रघुराज को आता अपनी भोर व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर तो चुके सगर रघुराज दिलीप क्रम कभी नहीं यह देखा अपना देता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना हे राम तुम्हारे शासन में क्यों सब नियम बदलता है जी जलता है सूरज कुल काम सूरज अब ढलता जाता है राम के में ब्रह्म वाक्य होशूल गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल हो गए गये कुछ काल तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है इस अनाधिकार ही के कारण सहनिमित कर्म संरण हुआ अयोध्या में आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ गुरुवर के यह वाक्य सुना प्रभु हो गए अधीर तुरंत चढ़ाया क्रुद्ध हो निज धन पर तीर एक बाढ़ से शुद्र का जभी चढ़ाया शीश ब्राह्मण का बेटा उठा कहता जय जगदीश चला गया ब्राह्मण जबे पुत्र सहित सानंद तब गुरु वर्य वशिष्ठ से बोले करुणानंद इसलिए दास के शासन में ऐसा अंधेर हुआ भगवन जो अनंधकार का शूद्रों के हृदयों में बीज उगा भगवान वह क्या काली कर हैं जिनके कुरीतियाँ आई है निर्मल अम्बर पर कौशल के यश्याम घटाई छाई है पूजनीय अब तक रहे वेदाधिक शख्त ग्रंथ पर अब पैदा हो रहे नाना कल्पित ग्रंथ